कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली का कल आरंभ हुआ वल्ली के प्रारंभ में संबंध भाष्य में भाषकर भगवान ने कहा कि पूर्व ग्रंथ से प्रतिपादित ब्रह्म काशी द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली भी प्रकारांतर से प्रतिपादन कर रही है तो पूर्व में प्रतिपादित अर्थ को ही फिर यदि बताते हैं तो पुनरुक्ति दोष की आशंका हो सकती है उसका निराकरण करते हुए कहा कि प्रतिपाद्यमान ब्रह्म दुर्विज्ञ होने से जिज्ञासुओं जिन जिज्ञासुओं को पूर्व में प्रतिपादित ब्रह्म का पूर्व प्रतिपादन से बोध नहीं हो पाया उनके लिए प्रकारांतर से बोध हो जाए इस उद्देश्य से किया गया प्रतिपादित वस्तु का पुनः प्रतिपादन पुनरुक्ति दोष नहीं कहलाता तो रूपक के माध्यम से वर्णन करते हुए इस शरीर को बाह्य पूर् के तरह पूर कहा गया और यह शरीर रूपी पूर किसका है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रुति ने दो दोषष्ठ्यंत पद का प्रयोग प्रथम मंत्र के पूर्वार्ध में करके कहा कि परमात्मा कहा ये पूर्व अवक्तृचेत अजस ये एकादश द्वार वाला शरीर शरीरूपी पूर्व अज शब्दित जो परमात्मा है परमात्मा एक रूप होने से परमात्मा को अवक्चेता कहा जाता है जो वस्तु अपरिवर्तनशील है एक रस है उसका ज्ञान भी एक रूप होता है और अवक््र चेता शब्द का अर्थ है अवक्त यानी एकरस चेत यानि ज्ञान जिसका है उसे अवक््र चेता कहा जाता है तो परमात्मा अपरिवर्तनशील होने से एकरस होने से परमात्मा का ज्ञान एक रूप होता है अतः तो अवक््र चेता है और जन्मादि विकारों से रहित होने से निर्विकार है अजह शब्द से बताया निर्विकार तो निर्विकार एक रस परमात्मा का यह अशरीर रूपी पूर है पूर के तरह तो जिसका यह पूर है उत्तरार्ध में कहा गया कि उसका अनुष्ठान करके तो परमात्मा का पूर्व है तो परमात्मा का अनुष्ठान जैसे सोम आदि कर्मों का अनुष्ठान होता है ऐसा अनुष्ठान परमात्मा का नहीं होगा परमात्मा सिद्ध वस्तु होने से अनुष्ठेय होने से इसलिए अनुष्ठान शब्द का अर्थ निकलेगा ध्यान अनुष्ठाए का अर्थ होगा ध्यात्वा तो जिस निर्विकार एकरस परमात्मा का पूर्व के तरह पूर्व यह शरीर है उस परमात्मा का ध्यान करके अनुष्ठा का निकलेगा उस ध्यान का फल क्या होगा तो ना सोचे थी तो ध्यान होगा परमात्मा का तो परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार होगा चिंतक जिसका मैं के रूप में चिंतन कर रहा है तो उस चिंतन का फल होता है उसका आत्म रूप से साक्षात्कार तो परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार होगा तो वो शोक का हेतुभूत जो अध्यास है उस अध्यास की समूल निवृत्ति होने से शोक रहित हो जाता है परमात्मा का ध्यान करता जो परमात्मा का मैं के रूप में ध्यान करता है वह परमात्मा का मैं के रूप में साक्षात्कार प्राप्त करके शोक के हेतुभूत अध्यास रहित हो जाता है इसलिए निमित्तापाय नैमित्तिक कश्यापि अप के अनुसार शोक रहित हो जाता है न सोचे कहा और क्षीयते चास्य कर्मानी तस्मिन् दृष्टे परावरी के अनुसार अध्यास निमित्तक जो कर्म थे वे अध्यास के निवृत्त होने से परमात्मा का साक्षात्कार होने से अध्यास निवृत्त हुआ और अध्यास के न रहने से अध्यास निमित्तक जो कर्म थे उनका भी पूर्व में किए हुए अभुक्त कर्म का विनाश और जो क्रियामान कर्म है उनका अलेप और आत्मन चेत बिजानियात अयम अस्मृति पुरुष किमिच्छन कश्य कामाय शरीरम अनुसंजरित के अनुसार अध्यास मूलक जो कामनाए थी वह अध्यास के आत्मज्ञान से निवृत्त होने से नहीं रहेगी तो ये जो अध्यास मूलक काम कर्म है उनसे उनकी निवृत्ति उनसे असंश्लेष रूप जो जीवन मुक्ति है वह जीवन मुक्ति भी ज्ञान का फल है ज्ञान का फल केवल शोक की निवृत्ति मात्र नहीं काम कर्म रूपी जो बंधन उनसे राहित्य उनकी निवृत्ति को काम कर्म रूपी बंधन से वह रहित हो जाता वी वी है विमुक्त विमुचते में विमुक्त शब्द का अर्थ है ब्रह्मध्यायी को ब्रह्म साक्षात्कार होने से काम कर्म का हेतुभूत अध्यास निवृत्त होने से काम कर्म से मुक्ति मिल जाती है यही जीवन मुक्ति है और जो जीते जी मुक्त होता है जन्म मरण के निमित्तों से रहित हो जाता है वही प्रारब्ध कर्म का भोग करके क्षय होने पर विमुचित दे का अर्थ है शरीरांतर से रहित होता है उसका जन्मांतर नहीं होता इस प्रकार यह मूल का तथा इस प्रथम मंत्र के पूर्वाध के भाष्य का अर्थ हम लोग देख चुके हैं उत्तरार्ध की व्याख्या भषकर भगवान कर रहे हैं यदम पुरम तम परमेश्वरम अनुष्ठा का अर्थ कर दिया न इसकी व्याख्या की जा रही है इसमें अनुष्ठान क्रिया का कर्म का अध्याय करने के लिए यह कहा कि यस्य यसे पुरम तम परमेश्वरम तो यह शरीर रूपी पूर्व जिस का है वह जो परमेश्वर है चेतन है वो है इस पूर्व का स्वामी और उस पूर्व स्वामी का यानी ध्यान करके यहाँ अनुष्ठान शब्द का अर्थ ध्यान क्यों कर रहे हैं तो भाष्कर भगवान आगे वाले वाक्य में लिखते हैं कि ध्यानम ही तस्ानम सम्यक विज्ञानपूर्वक हीस्मात्नपूर्वक ध्यान ही का अर्थ एव करना अवधारण करना तो ध्यानम् एव तस्य अनुष्ठानम् तस्या ने परमात्म परमात्मा सिद्ध वस्तु होने से उसका उसके अनुष्ठान का स्वरूप परमात्मा के सम्यक ज्ञानपूर्वक परमात्मा का ध्यान ही होगा तो सम्यक ज्ञानपूर्वक ध्यान वो हो जाएगा निदिध्यासन सम्यक ज्ञान होगा श्रवण मनन से जनित तत्वसी वाक्यर्थ का परोक्ष निश्चय और ब्रह्मात्म एकत्व का जो परोक्ष निश्चय है तत्पूर्वक परमात्म एकत्व का ध्यान ये है निधि वही परमात्मा का अनुष्ठान है तो ध्यानम ही तस्ष्ठान सम्यक विज्ञानपूर्वक सन समूतस्थम ध्यात्वा न सोचती तो अनुष्ठान पदार्थ बता करके अब अनुष्ठा न सोचती ये अर्थ बताया जा रहा है कि सर्वैशना विर्मुक्त सन परमात्मा का ध्यान वो कर सकता है ठीक ठीक जो सर्वेशना शब्दित पुत्र पुत्रेशना वित्त लोकेशना से रही था नहीं तो यह संसार अंतपाती पदार्थ विषयनी ऐसा चित्त में रहेगी कामना रहेगी तो वह कामना अपने विषय की प्राप्ति का उपाय खोजने के लिए उसके चिंतन में मन को लगाएगी कि कैसे युष्यमान पदार्थ उपलब्ध हो ये चिंतन जो येष्णावान व्यक्ति है उसके चित्त में होता है युक्त चित्त में होता है ईष्यमान पदार्थ की प्राप्ति का वो चिंतन करता है और ईष्यमान यदि केवल परमात्मा ही हो अन्य कोई सांसारिक आहिक पारलौकिक भोग ना हो तो वह अज्ञानी है और आहिक पारलौकिक भोग नहीं चाहता तो इच्छा तो जरूर रहेगी अज्ञान का कार्य इच्छा है अज्ञान रूपी कारण है तो उसका कार्य इच्छा जरूर रहेगी वो इच्छा होगी परमात्म विषयनी इच्छा मुमुक्षा और जो जिसके अंदर मुमुक्षा मात्र है वह उसके अभिष्ट मोक्ष का साधन जो परमात्मा का साक्षात्कार है और उस परमात्मा के साक्षात्कार के लिए परमात्मा का मात्र ध्यान करेगा इसलिए यहां पर भाष्कर भगवान लिखते हैं सर्वयश् विनिर्मुक्त सन सर्वएषणा शब्द से लेंगे आहिक पारलौकिक संसार अंत पाति भोग विषयनीषनाए इच्छा है यानी विरक्त है वैराग्य संपन्न है तो वैराग्य संपन्न व्यक्ति होकर के तो सर्वैष्णा विनिर्मुक्त सन तो सर्वभूत स्तम समम तम ध्यावा तो वह परमात्मा केवल साधक के शरीर में मात्र अंतर्यामी के रूप में है ऐसी बात नहीं वह सर्वभूतस्थ हैं सर्वभूत यानी समस्त प्राणी और समस्त प्राणियों की प्रत्येगात्मा के रूप में विद्यमान उसे कहा जाता है सर्वभूतस्थ और वह ऐसा नहीं है कि भूत शब्दित कार्यक्रम संघात में तो उत्कर्ष अपकर्ष है हिरण्यगर्भ का कार्यक्रम संघात सर्वोत्कृष्ट है स्तंभ नामक जो सबसे निकृष्ट यौनी है वह कार्यक्रम संघात सबसे निकृष्ट है मानव शरीर मध्यम है तो ये उत्कर्ष अपकर्ष से युक्त तो उपाधिभूत सर्वभूत शब्दित कार्यक्रम संघात भले ही है लेकिन उन कार्यक्रम संघात रूप उपाधिस्थ जो परमात्मा है वह सम है का मतलब एक रूप है उसमें कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं स्तंभ के अंतर्यामी रूप परमात्मा में अपकर्ष होगा निकृष्टता होगी और हिरण्यगर्भ का अंतर्यामी उत्कृष्ट होगा मनुष्यों का अंतर्यामी मध्यम होगा ऐसा उत्कर्ष अपकर्ष उस अंतर्यामी में नहीं है उपाधि में उत्कर्ष आपकर्ष होने पर भी मंदिर में जो आकाश है वो बड़ा पवित्र है और शौचालय का आकाश अपवित्र है ऐसा नहीं आकाश तो असंग है अवकाश है ना वह शौचालय आदि के कारण दोषवान भी नहीं होता और मंदिर आदि की पवित्रता से पवित्रता भी से संश्लिष्ट नहीं होता वह असंग है आकाश के तरह तो जैसा आकाश है प्रकाश है ऐसे यह परमात्मा सम है, एक रस है स सर्वभूतस्थम समम तम यानी परमात्मानम ऊपर से जोड़ देना आत्मना ध्यात्वा आत्मना यानी आत्म रूप से मैं के रूप से ध्यान करके उस परमात्मा का निर्दासन मैं केवल के शोधित तमर्थ तो नहीं सर्वभूतस्थ सम परमात्मा है शोधित तो तदर्थ तो शोधित तो तदर्थ का शोधित तमर्थ तो के रूप में ध्यान करके तत्वशी अनुसंधान जिसे यहाँ पर पूर्ववल्ली में यदमूत्र तद यद तदुह इस वाक्य से कहा गया वह वाक्या ब्रह्मात्मेकत्व का अनुसंधान ये हैं तम सर्वैषणा विनिर्मुक्त सन् समम सर्वभूतस्थम स्थम ध्यावा शब्द का अर्थ वाक्य अर्थ का अनुसंधान और इसका फल क्या होगा न सोचती न सोचेती सोचे यानी शोक रहित हो जाता है उसके शोक की निवृत्ति होती है और ये ध्यान जैसे भोजन से भूख निवृत्त होती है अर्थ पूरा भोजन करने पर नहीं कि एक एक ग्रास ले लिया और उड़ गए तो भूख निवृत्त नहीं होगी तो भोजन सुधा निवृत्ति का साधन है पेट भर भोजन ऐसे ही निधिध्यासन से शोक की निवृत्ति होगी जब परिपूर्ण निधिध्यासन होगा और निधि ध्यासन परिपूर्ण जिसका होता है वो अंतिम दोष है विपरीत भावना उसकी निवृत्ति होगी और विपरीत भावना निवृत्त होने पर साक्षात्कार होगा ही होगा तो साक्षात्कार होने से अध्यास निवृत्त होगा तो तरत शोकम आत्म आत्मज्ञान हुआ तो आत्मज्ञानी को शोक नहीं होता इसलिए यहां पर ध्यान न का अर्थ है ध्यान से ब्रह्म का आत्म रूप से साक्षात्कार होगा साक्षात्कार में प्रतिबंधक विपरीत भावना के निवृत्त होने से और उस साक्षात्कार से शोक का हेतुहूत अध्यास निवृत्त होने से न सोचती तो ध्याती ऐसा क्यों हुआ तो कहते तद विज्ञान अभय प्राप्ति तो तद विज्ञान यानी परमात्मा विज्ञान परमात्मा का आत्म रूप से साक्षात्कार होने से अभय प्राप्ति हो गई अभय प्राप्ति हुई का मतलब भय रहित जो स्वरूप है परमात्मा उसी में आत्मरूप से वो स्थित हो गया भय का कारण तो है द्वितीय भयम भवती ये द्वैत दर्शन यहां अभय प्राप्ति हुई का अर्थ है अद्वैत बोध हुआ तो अद्वैत बोध होने से भय का कारण जो भेद दर्शन है वो नहीं रहा और उसके न होने से शोकावसरा भावात तो शोक का कोई अवसर ही नहीं रहेगा प्रसंग ही नहीं रहेगा तो कुतो भय तो भय दर्शन कैसे होगा फिर भय का कारण अज्ञान समाप्त हो गया तो अनुष्ठा न सोचती इस वाक्य का अर्थ हो गया विमुक्त विमुच्यते इसकी व्याख्या भाष्कर भगवान करते हैं अविद्या कृत काम कर्म विमुक्तो विमुक्तोती विमुक्त पदार्थ बता इव यानि जीवन इवेव जीते जी ही शरीर के रहते रहते ही क्या होता है तो अविद्या कृत अविद्या है कार्य अविद्या अध्यास अध्यास को भी अविद्या कहते हैं ना? अनात्मा शरीरादि में अहम अभिमान ये अध्यास है और इस अध्यास कृत यानी अध्यास से जन्य है अध्यास का कार्य है कौन काम कर्म शरीरादि में यदि अहम अध्यास मम अध्यास न हो तो काम शब्दी तो ऐश्ना यानी इच्छा नहीं होगी इच्छाए अंतकरण का धर्म है और अंतकरण के साथ तादात्म्य अध्यास जिसका नहीं है वह अपने आप को निरीक्ष समझेगा इच्छावान तो अंतकरण को अपना जो स्वरूप समझता है वह अंतकरण का इच्छा रूपी जो धर्म है तद्वान अपने आप को समझता है कामना वाला हो जाता है और कर्म यह कर्म इंद्रियों का कार्यक्रम संघात का व्यापार है तो कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान करेगा तो कार्यक्रम संघात के व्यापार से युक्त अपने आप को समझेगा इसलिए अध्यास मूलक ही काम कर्म है उसे भस्कर भगवान ने कहा अविद्यात काम कर्म और ये काम कर्म जब तक रहेगा तो जन्म मरण होता रहेगा इसलिए ये है बंधन तो काम कर्म रूपी जो बंधन है अविद्याकृत काम कर्म बंधनी और इन काम कर्म रूपी बंधन का हेतु अविद्या आत्मज्ञान से निवृत्त हो गई तो काम कर्म रूपी बंधन भी नहीं रहेगा उसे विमुक्त हो जाएगा इसलिए कहा अविद्याकृत काम कर्म बंधने विनिर्मुक्त भवती ये विमुक्तस्य विमुचते में विमुक्त पद का अर्थ कर रहे हैं काम कर्म बंधन से मुक्त हो जाता आत्मज्ञ को कोई कामना नहीं रहती प्रजाति यदा कामान हो जाता और वह कर्म से भी विनिर्मुक्त होता है जो संचित कर्म है उसका नाश होता है क्रियमान कर्म का अलेप होता है और वर्तमान कार्यक्रम संघात में भी आत्माभिमान न होने से प्रारब्ध कर्म का भोग करते समय भी वह जैसे अज्ञानी को आ, मैं अपने किए हुए कर्म का भोग भोग रहा हूँ ये अभिमान सत्य रहता है ऐसा सत्य अभिमान नहीं रहता इसलिए समस्त कर्मों से वह रहित होता है जो जीते जी ऐसा अनुभव कर रहा है जीवन मुक्त है उसी को विधेय मुक्ति मिलती है वही शरीर छूटने पर निर्विशेष ब्रह्म भाव को निर्वाण ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है विमुचते का अर्थ कर रहा है विमुक्त इमु, सन विमुच्य यानि पुनः शरीरम न गृहणाती विमुच्चते का अर्थ है उसका जन्मांतर नहीं होता ब्रह्मलोक में भी वो नहीं जाएगा वो भी तो एक जन्म है वहाँ भी शरीर धारण करना होगा शरीर धारण करना ही जन्म है उसका संसार में कहीं भी जन्म नहीं होगा मृत्युलोक में भी स्वर्गलोक में भी और ब्रह्मलोक में भी वह अपने निर्विशेष ब्रह्म भाव में ही स्थित होगा यह विधेयक कैवल्य है अब पूरा एकादश द्वार अदस्यावक्चेतस इसमें पूरम में एक वचन किया था ना एकादश द्वारम पुरम इससे लगता किसी को ये शंका ना हो कि वह साधक कोई ऐसा न समझे कि मेरे ही शरीर में है मेरा ही एक अपना शरीर उसका पूर है और बाकी शरीरों में आत्मा नहीं है ऐसा यानी वो सर्वात्मा नहीं है मेरी ही आत्मा है तो आत्मभेद की आशंका हो जाएगी इस आत्मभेद की आशंका का निराकरण करने के लिए और सर्वात्मत्व का प्रतिपादन करने के लिए दूत आने वाला मंत्र है इसलिए भस्कर भगवान ये अवतरण लिखते हैं कि सतु नेक शरीर पूर्ववर्ती एव आत्मा कितर् सर्वपूर्वर्ती तो स आत्मा एक शरीर शरीरपूर्ववर्ती न नतु ऐसे लगाना कि वह आत्मा जिस आत्म ज्ञान से शोक की निवृत्ति होती है काम कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है और विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है जिस आत्मा के ज्ञान से वह आत्मा एक शरीर पूर्ववर्ती एवं न एक साधक का जो शरीर है उस शरीर में मात्र स्थित है ऐसी बात नहीं है तो किम ही तेरी एक शरीर में ही नहीं है तो फिर कहाँ है क्या है तो कहते हैं सर्वपूर्ववर्ती वह आत्मा सर्वपूर्ववर्ती है मतलब सर्व शरीर में स्थित है पूर्व शब्द से तो शरीरों को लेना न तो सारे चौरासी लाख प्रकार की योनि में जितने भी शरीर हैं उन सब शरीरों में आत्मा के रूप में ये स्थित है सर्वात्मा है इस प्रकार सर्वात्मता का प्रतिपादन करने वाला यह मंत्र है तो पूछा जा रहा है कि कथम तो कैसे सर्वात्मत्व तो है आत्मा में वो सर्वात्मा कैसे है तो कथम इस प्रश्न का उत्तर मूल मंत्र से दिया जा रहा है इसी आत्मा को हंसादि रूप बताया जा रहा है दुतीय मंत्र का उच्चारण कर लें हंस शुचिष्वसुरतरीक्षसत होता वेदी सद अतिथिर्दुरोणसत नृ सदरसदसदम सद अब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत् तो परमात्मा हंस है तो हंस का अर्थ भागवत में एक हंसाव हंसावता रहता है वो हंस नहीं तो हंस शब्द का अर्थ है हंती और हन हं धातु के दो अर्थ होते हैं गमन और हिंसा हन हिंसा गत्यो तो हंती यहाँ गति अर्थ लेना उसका गच्छति गछती गच्छति इति हंस ऐसे हंध धातु से अर्थ में प्रत्यय करने से हंस शब्द बनेगा तो गंता हंस शब्द का अर्थ है गंता गमन करता यह हंस हैं गमन करता है तो कहाँ कहाँ गमन कर रहा है तो हंसत्व को यानि गंतृत्व के परमात्मा के सिद्ध किया जा रहा है कि सुचि सत तो सुचि यानि सुचौ दिवी सीदती इति सुची सत ऐसी सुचिसत शब्द की उत्पत्ति करिए सीध गत्यां धातु से ओ, सदली विशरण गत्यव साधने एक धातु है सदलिविशरण गत्यव साधने शु उसके तीन अर्थ होते हैं हन, हन धातु के जैसे दो अर्थ हैं हिंसा और गति ऐसे सद धातु के तीन अर्थ हैं विषरण गति और शिथिलीकरण तो यहां पर गति अर्थ लेना तो सूची शब्द से लेना दीव यानी आकाश अंतरिक्ष दीव दीवलोक तो दिवी सूचव दिवी सीदती गि दिवी सत उदिवी सत कौन है आदित्य तो आदित्य रूप से वो सूची सत है और वसु वस धातु है स्थित होने अर्थ में आ, बसने अर्थ में अंतर्भावित न्यर्थ मान करके गुणादि ऊप्रत्यय करने से वा, इति वसु ऐसी उत्पत्ति करते वसु शब्द की तो अर्थ निकलता है बसाने वाला बसाने वाला का अर्थ है स्थापित करने वाला सत्ता स्फूर्ति देने वाला ये जितने भी अनात्म पदार्थ सत के रूप में भास रहे है मय मैं, विद्यमान के रूप में भास रहे हैं, उनको वो आत्मलाभ करा रहा है सत्ता दे रहा है जो उसे वसु कहा जाएगा तो यही परमात्मा से ही जिसको पूर्व में पूर्व स्वामी कहा तो ये सारे के सारे पूर्व वो किससे बसे हुए हैं तुझे चेतन परमात्मा से बसे हुए हैं ने विद्यमान है आत्मलाभ को प्राप्त कर रहे हैं सत्तावान है उससे इसलिए उसे वसु कहा जाता है वासनाथ वसु इसलिए वासनाथ वासुदेवस्य वात भुवनत्र कहा जाता है ना सर्वभूत निवासोशी वासुदेव नमोस्तुते यदि पूजन का मंत्र है ना तो परमात्मरूप समझ करके वो ये किया जाता है कि वा, वासुदेवस्य से वासनात्नी वासुदेव परमात्मा के बसाने से ही सत्ता देने से ही भुवनत्र वासी शीतम का है बसा हुआ है का मतलब है करके प्रतीत हो रहा है यदि परमात्मा अपनी सत्ता खींच ले तो रस्सी यदि हटा दी जाए तो सर्प फिर भाषा का निरधिष्ठान भ्रम नहीं होता ना ऐसे तीनों लोक भुवन त्रय शब्दित अनात्मा मात्र से उस अनात्मा को सत्ता स्पूर्ति देने वाले अधिष्ठान को यदि हटा लिया जाए तो कोई भी भुवनत्र में से स्थित नहीं होगा वो शून्य है उसके बिना इसलिए वह वसु है अंतरिक्ष सत तो अंतरिक्षे यानी आकाशे आ, सीधती गती इति अंतरिक्षसत्। तो वायु रूप से आकाश में गमन करता है ये परमात्मा ही का मतलब वायु में भी वायु रूप भी वही है वायु का भी प्रत्युगात्मा वही है वायु की शक्ति नहीं है कि वह अंतरिक्ष में गमना गमन रूप व्यापार करें मातरिस्वा बने उसी से गमन की शक्ति प्राप्त करके अंतरिक्ष में गमन वायु कर रहा इसलिए केनोपनिषद में वायु की उड़ाने की शक्ति को ब्रह्म ने संकल्प से तिरोहित कर दिया तो एक सुखा तीनका भी नहीं उड़ा पाया ना वायु जैसे का मतलब यह है कि वायु से वायु में जो अंतरिक्ष में स्वयं उड़ता रहता है और दूसरों को भी बड़े बड़े वजनदार पदार्थों को भी उड़ा करके ले जाता है तूफान जब आता है तो ये शक्ति वायु में कहाँ से आई तो वो इसी से आती आई परमात्मा से इसलिए वह परमात्मा ही अंतरिक्ष सत है वायु रूप से और होता होता का अर्थ है अग्नि अग्निर्वय होता एक श्रुति वचन है वह श्रुति कहती है अग्नि ही होता है तो अग्नि रूप से परमात्मा होता है हवन करता है और वेदी सत तो वेदी शब्द का अर्थ पृथ्वी है वेद में वेदी को पृथ्वी का दूसरा रूप बताया है यम वेदी परो अंत पृथ्व्या ऐसा एक वचन आता है वेद में तो परो अंत यानी दूसरा रूप पृथ्व्या यानी पृथ्वी का दूसरा रूप है कौन तो यह वेदी वेदी पृथ्वी का दूसरा रूप है रूपांतर है तो मतलब पृथ्वी है इसलिए वेदी शब्द का अर्थ निकलेगा पृथ्वी तो वेदी सत का अर्थ निकलेगा पृथ्वी में विचरण करने वाले हम लोग तो हम लोगों के रूप में पृथ्वी पर विचरण करने वाले लोगों के रूप में यही परमात्मा विद्यमान है और अतिथि अतिथिर द्रोणसत ऐसे लगाना तो अतिथि शब्द का एक तो प्रसिद्ध अर्थ अतिथि ही है मेहमान अतिथि शब्द का अर्थ सोम भी होता है सोम तो यहां सोम लेते हैं यदि तो अतिथि सन यानी सोमस सन तो सोमरस बन करके द्रोण शब्द का अर्थ है कलश और द्रोण सत का अर्थ निकलेगा कलश में विद्यमान तो दूर दूरोने सीधती दूरने यानी कलशी गच्छेती तो वो सोमरस बन करके कलश में स्थित हैं सोमयाग में कलश में भर करके रखा जाता है सोमरस को इसलिए सोमसन अतिथि सन यानि सोमस सन सत है वो और नृसत तो नृषु मनुष्येशु सीधति गच्छती नृसत तो मनुष्य शरीरों में भी वही प्रत्येगात्मा के रूप में सब में विद्यमान है इसलिए नृ है और वर तो वर यानि श्रेष्ठ तो मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ जो देवयनी है अरुण वरेशु देवेशु सीधती गती थी, थी वरसत देव शरीरों को बना करके देवशरीरों में भी वह प्रविष्ट हुआ तो वरसत हुआ और अतसत तो रित यानी यज्ञांग रूप से यज्ञ में रित यज्ञ को कहता है तो रीते यानी यज्ञ यज्ञांगूपेण इति ग्छति तो यज्ञांग रूप से जो यज्ञ में विद्यमान है उसे कहा जाता है ऋतसत संप्रदान कारक बन करके संप्रदान कारक यानी देवता अधियज्ञ बन करके यज्ञ में यह स्थित है और योम सत योम कहते हैं आकाश को और जो आकाश में स्थित है हा हाँ। तो सूचीसत सूर्य हुआ अंतरिक्ष सत वायु हुआ और यौमसत हुआ पक्षी वो भी आकाश में गमन-आगमन करते हैं उड़ते हैं तो योमसत खेचर कहते हैं उनको इसलिए पक्षियों को खेचर कहा जाता है खे यानी आकाश है चरती गच्छी इति खेचर पक्षी और अब जा अब्जा में अप अब शब्द का अर्थ है जल और जल में होने वाला तो शंख है और मछली आदि है जो जलचर प्राणी है उन जलचर प्राणी के रूप में वह अब्जा है वो परमात्मा ही है सर्वात्मा है न सर्वरूप है गोजा गो शब्द का अर्थ है पृथ्वी और गोजा का अर्थ हो जाएगा पृथ्वी में उत्पन्न होने वाला यवादी रूप से ये पृथ्वी में उत्पन्न होता है गोजा और ऋतजा ऋतजा इसमें रित शब्द का अर्थ है यज्ञांग और उस यज्ञांग रूप से जो उत्पन्न होता है हविश पदार्थ के रूप में हवि पदार्थ के रूप में वो रित जा है हा हाँ यज्ञ में उत्पन्न होता है अपूर्व उस रूप से भी कहा जा सकता हाँ और अद्रिजा अद्री कहते पर्वतों को और पर्वतों से जो उत्पन्न होती है नदी आदि उस रूप में भी यही परमात्मा विद्यमान है और रितम कतः सत्य को और उस रीत रूप से परमात्मा विद्यमान है और बृहद भी है बृहत यानी व्यापक महान तो इस प्रकार ये हंस सूची सत वसु अंतरिक्ष सत इत्यादि मंत्र से बताया गया कि केवल एक साधक शरीर में मात्र वह स्वामी विद्यमान है ऐसा नहीं अभी तो सभी शरीरों में वह विद्यमान है सर्वात्मा है तो भाष्य को देखिए हंसो यानी गच्छति इति हंस हन धातु को ग्यर्थक मान करके कर्तार्थ में उससे प्रत्यय करके अहंस शब्द बना तो उसका अर्थ निकला गंता, गमन करता तो सुचि सत करते अर्थ करतेचो दिवी आदित्यात्मना सीदती दिवी सत आदित्य रूप से दीव में गमन करने वाला और वसूर्यानि वास सर्वानी थी वसु सत्ताहीन समस्त अनात्म वस्तुओं को सत्ता देने वाला और वायुवात्म अंतरिक्षी दी थी अंतरिक्ष सत वायु रूप से अंतरिक्ष में गमन करने वाला होता का का अर्थ कर दिया अग्नि अग्नि होता शब्द का कैसे अर्थ निकला तो कहते हैं इस प्रकार की होता श्रुति वचन है और अग्निव्या इति वेदिसत तो पृथ्वी में गमन करने वाला तो वेदी शब्द का अर्थ पृथ्वी कैसे निकला तो कहते हैं वेद ने वेदी को पृथ्वी का ही एक रूप माना है तो इम वेदी ही परो अंत पृथिव्या इत्यादि मंत्रवर्णा तो इम वेदी यानी ये जो वेदी हैं वह पृथ्वी परोअत परो अंत तो परो शब्द का अर्थ है दूसरा रूप ये लिखते हैं टीका में टीकाकार कि या यज्ञे प्रसिद्धा वेदी पृथ्विया परो अंत यानी पर स्वभाव तो जो यज्ञ में प्रसिद्ध वेदी है वह पृथ्वी का परो अंत है का अर्थ है दूसरा स्वभाव है यानी रूप है पर स्वभाव का अर्थ करता हैं टिप्पणी में टिप्पणी कार अपरम रूपम इति वेद्या पृथ्वी स्वभावत्व संकीर्तनाथ तो इस मंत्र में पृथ्वी को यानी वेदी को पृथ्वी रूप बताया गया है इसलिए पृथ्वी वेदी शब्द वाचा भवती वेदी सत्य वेदी शब्द का पृथ्वी निकलेगा आगे है अतिथि सोमसन सन दूर कल सेथि दूर सत तो अतिथि शब्द का सोम कर दिया तो सोम बन करके जो कलश में स्थित होता है उसे कहा गया द्रोणसत अतिथि सन द्रोणसत और ब्राह्मणो अतिथि रूपेण वहाँ दूरणेश गृहेशु सीधति द्रोणसत अथवा कहते यहाँ ब्राह्मण में ब्र में आकार में दीर्घ की मात्रा होनी चाहिए रस्व की मात्रा है इसमें नये में सुधार होगा तो ब्राह्मण ब्राह्मणों तो ब्राह्मण जो है अतिथि बन करके इस पक्ष में द्रोण शब्द का निकलेगा घर तो द्रोणेशु गृहेश अतिथि बन करके घरों में जाता है इसलिए आ, उसे द्रोण कहा जाता है तो परमात्मा ही अतिथि बन करके घरों में प्रवेश कर रहा है तो निरी का करते हैं नृषु मनुष्यषु सीदती नृसत् वर सत् का अर्थ करते हैं वरेशु देवेशु सीधती वरसत ऐसा निकलेगा और ऋत सत् करते हैं ऋतम सत्यम यज्ञो वस्मिन सीदति तो सत्य या यज्ञ में जो स्थित है उसे कहा गया ऋत और योम याने योनि आकाशे इति इतमसत वो पक्षियादि अब्जा यानी अब्सुख शंख सुक्ति मकरादि रूपे न जायते तो शंख है सुक्ति है और मछली आदि के रूप में जो रहता है जल से उत्पन्न होता वो है अब्जा वो भी परमात्मा का ही एक रूपांतर है गोजा यानी गवी पृथिव्या व्रीहवादीपेण जायते इति गोजा और ऋतजा का अर्थ करते हैं यज्ञांग यज्ञांगूपेण जायते इति ऋतजा और अद्रिजा यानी पर्वत पर्वतेभ्यो नद्यादी नद्यादिपेण जायते इति पर्वत आ, वो हो जाएगा अद्रिजा यानी सर्वात्मा भी सन् वो सर्वरूप होता हुआ भी कैसा है ऋतम यानी सर्वरूप होता हुआ भी रीत है यानी अवित स्वभाव है का मतलब सत्य है ये सर्वशब्दित उपाधिया तो मिथ्या है सत्यान्ित मिथुनीकरण है उसमें सत्य है रित है यह अधिष्ठान रूप से और बृहन यानी महान सर्व कारणत्व सबका कारण होने से वो महान है तो इस प्रकार ये इस मंत्र का अर्थ हो गया अभी यदापि आदित्य एवं मंत्रेण इत्यादि भाष्य वाक्य है एक शंका का समाधान है जिस शंका का समाधान है वो शंका बताई जा रही है टीका में इसके अवतरण के रूप में जो टीका लिखी है असो व आदि हंस शुचिसद्राह्मणेन आदिंत्रत व्याख्यात कथम तद्दम व्याख्यात आशंक आह यदापि आदि तो मंत्र का व्याख्यान ब्राह्मणात्मक वेद है तो ये हंस सुचिसद वसु अंतरिक्ष इत्यादि जो जो मंत्र मंत्र है इस मंत्र का व्याख्यान रूप जो है। वो है असोवा आदित्यो हंसोच सुचि सद तो असोवा आदित्यो हंस ये ब्राह्मण वाक्य है इस ब्राह्मण यानी इस ब्राह्मण वाक्य से आ, हंसो हंसोसुचिस इत्यादि मंत्र के अर्थ के रूप में आदित्य का वर्णन हुआ है तो इस मंत्र का व्याख्यान रूप जो ब्राह्मणात्मक वेद है वह वेद तो इस मंत्र का अर्थ बता रहा है आदित्य यानी सूर्य यह मंत्र सूर्य का वर्णन करता है ऐसा यह ब्राह्मण वाक्य बताता है और आपने तो यह मंत्र प्रकृत आत्मा की स्वरूपता को बताने वाला है यह मंत्र ऐसा वर्णन किया व्याख्यान किया भाष्य में भाष्कर भगवान ने और वो मंत्र बता रहा है कि आदित्य का वर्णन इस मंत्र में है और आप कह रहे हैं कि आत्मा की स्वरूपता बताने वाला है ना आत्मा का वर्णन करने वाला यह मंत्र है तो ब्राह्मण वाक्य से आ, विरोध आपके इस व्याख्यान का प्रतीत हो रहा है इस मंत्र के व्याख्यान रूप ग्रंथ हो गए दो एक ब्राह्मण और दूसरा है भाष्य भाषकर भगवान का तो ब्राह्मण तो अपौरुषेय होने से वेद होने से भाष्य से भी अधिक प्रमाण है भाष्य तो पौरुषे वचन है तो पुरुषे वचन को तो वेद अविरुद्ध होना चाहिए ना? वेद विरुद्ध पुरुषे वचन प्रमाण कैसे होगा और ब्राह्मण तो बता रहा है कि यह मंत्र बता रहा है आदित्य को और आप कह रहे हो कि आत्मा की स्वरूपता को बता रहा है इसलिए आपके व्याख्यान का वेद के साथ विरोध प्रतीत होने से अप्रमाण रूप आपका व्याख्यान होगा अप्रामाणिक व्याख्यान होगा इस प्रकार की आशंका होती है ये आशंका यहां पर बताई है कि असौ व इति ब्राह्मणेन यानी इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा आदित्यो मंत्रार्थ तया व्याख्यात तो ब्राह्मण रूप वेद ने इस मंत्र का अर्थ के रूप में आदित्य को बताया है आदित्य का वर्णन करने वाला यह मंत्र ऐसा बता कथम व्याख्यातम और आपने ने तो क्या किया कि तद में तत्का है ब्राह्मण इस मंत्र का व्याख्यान रूप जो ब्राह्मणात्मक वेद उस वेद विरुद्ध व्याख्यान कैसे किया इस मंत्र का इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए भास्कर भगवान यदादि वाक्य लिखते हैं कि यदापि आदित्य मंत्रेण उच्यते तदापिस्वरूप आदित्य अंगीकृतवाद ब्राह्मण व्याख्या अविरोध तो कहते हैं जब अस्य अस् मंत्र मंत्र जो है आदित्य का परामर्शक है अन मंत्रे न ऐसा लगाना इस मंत्र से यदापि आदित्य एवं उचेते यह मंत्र ब्राह्मण के अनुसार इस मंत्र के व्याख्यान रूप ब्राह्मण के अनुसार यह मंत्र जब आदित्य को ही बताएगा ऐसा मानते हैं तो तदापि उस पक्ष में भी अस्य अस आत्मस्वरूप आदित्य अंगीकृतवाद अस् आदित्यनी स्मंत्र का अर्थभूत जो आदित्य है वह आत्मा है सबकी आ, सूर्यो आत्मा जगत तस्चा आता हाँ, आत्मा जगत तस्तुकस्य सूर्य आत्मा जगत तस्तुक यानी स्थावर जंगम प्राणियों की आत्मा सूर्य है तो ये जो मंत्र श्रुति है इस श्रुति के अनुसार हंस सुचि सद इत्यादि मंत्र का अर्थ कुछ जो आदित्य है वह आदित्य स्थावर जंगम प्राणियों की आत्मा रूप आदित्य है थावर जंगम प्राणियों की आत्मा रूप आदित्य का वर्णन हंस सुचि सद इत्यादि मंत्र से हो रहा है ये माना जाएगा ब्राह्मण जब ये कहता है कि इस मंत्र में आदित्य का वर्णन हो रहा है तो हम आख से जिस प्रकाश पुंज रूप सूर्य को देख रहे हैं उस सूर्य का सूर्य को मात्र बता रहा है प्रकाश प्रकाशपुंजात्मक भौतिक तेज को यह मंत्र ऐसी बात नहीं अपितु आदित्यमंडलांत अभिमानी जो चैतन्य है आदित्य मंडलांतर्गत जो चैतन्य है अंतर्यामी उस अंतर्यामी को यह मंत्र बता रहा है अवी तो अंतर्यामी प्रकृत नचिकेता का जिज्ञास्य और यमराज जी के द्वारा उपदिश्यमान आत्मा है वही स्वामी है वह सर्वात्मा है यह हम कह रहे हैं इसलिए ब्राह्मण व्याख्यान के साथ हमारे व्याख्यान का कोई विरोध नहीं है भाष्कर भगवान वेद विरुद्ध बोल नहीं सकते वो मंत्र को भी ब्राह्मण को भी दोनों को भी वेद मानते हैं तो मंत्र विरुद्ध तो बोल ही नहीं सकते ब्राह्मण विरुद्ध भी कथन भाषकर भगवान नहीं कर सकते लिख नहीं सकते वेद विरुद्ध बात इस अभिप्राय से लिखता है कि यदापि आदित्य एवं उचे थे तदापि अस्य आत्मस्वरूपत्व आदित्य से अंगीकृत तो इस हंस सुचिश मंत्र के द्वारा प्रतिपादित आदित्य में आत्मरूपता को स्वीकार करके ब्राह्मण व्याख्यान हुआ है और उस व्याख्यान के साथ हमारे व्याख्यान का कोई विरोध नहीं है सर्वव्यापी एक एव आत्मा जगतो न आत्मभेद इति मंत्रार्थ इस मंत्र का ये अर्थ है कि समस्त पूर्व में व्याप्त एक ही आत्मा है जितने शरीर उतनी आत्माएं नहीं हैं सब शरीरों में आत्मा एक है ये सर्वेश भूतेशु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशित तो सभी प्राणियों में व्याप्त आत्मा एक है न आत्मभेद अनेक नहीं आत्मा ये इस मंत्र का है। तीसरे मंत्र की चर्चा अच्छा हाँ। तो सूर्य आत्मा जगत तस्तुक मंत्रात्मंडल उपलक्षित चिद्धा तो इष्यते सर्वात्म यह मंत्र ब्रह्म की स्वरूपता को बता रहा है और यहाँ सूर्य आत्मा जगत तत् इस मंत्र के अनुसार आ, क्या होगा कि हंस सुचिश इस मंत्र का अर्थभूत जो सूर्य है वह मंडल से उपलक्षित चिद्धातु याने चिद धातु यानी चित चिद वस्तु है और उस चिद वस्तु में सर्वरूप सर्वात्मत्व अपेक्षित ही है इसलिए सर्वात्मता का वर्णन यह मंत्र करता है ये जो हमने कहा वो कोई ब्राह्मण विरुद्ध अर्थ कहा ऐसा नहीं तीसरे मंत्र की चर्चा हम लोग कल करते हैं